भागवत पुराण दसम स्क अथ सप्त सप्तत्र केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा तो नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति श्रीशु कुच केश प्रहित महाभयो निर्जय मनोजव सटावधूता कुर्वन नभो हे चितभी जी कहते हैं कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया वह अपने से धरती खोदता आ रहा था उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी सहित्रजम तनंद जगाम कंपय उसकी भयानक हिन्हनाटते सबके सब, सब भय से काप रहे थे उसकी बड़ी बड़ी आंखे भी आखे थी क्या था? था। था था मानो किसी वृक्ष का ही ही हो। उसे देखने से डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता काली-काली बादल की घटा है उसकी नियत में पाप भरा था वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था उसके चलने से भूकंप होने लगता था भगवान स गोकुल मृगेन्द्र भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिन्हाट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ ही रहा है तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा सतम निशाखो मुखी नवदत्यमर्षण जघान पद भरविंद लोचनम दुरास दस जवो भगवान को को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा तो उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश पी जाएगा परीक्षित सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था उस पर विजय पाना तो कठिन था ही उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था उसने भगवान के पास पहुंचकर झाड़ी दुलत्तीय प्रगह पर सवग् मुसृज्य धनुशातरे परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे पकड़ जैसे गरुण सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ ४०० हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए सलब्ध संज्ञा पुनरुत्थित व्यादाय पद तो थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ इसके सोप्यस्युजह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है परीक्षित भगवान का अत्यंत कोमल करकमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है वैसे ही श्री कृष्ण का भुज दंड उसके मुंह में बढ़ने लगा समे धमा ले नृष्ण बाहुना निरुद्धवाय चरणाम सबेक्ष नगात्र अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया आंखों की पुतली उलट गई वह मल त्याग करने लगा थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चे होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए फलोपमाद आभ महाभुज अविस्मृतो यत्न हतारित उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया महाबाहो भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे देवर्षि देवर्षिंगम्य भागवत प्रवरो पर देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे कृष्ण क्रिश्न, कृष्णा प्रमेत्मन योगेश जगदीश्वर वासदेवा खिलावास साम प्रवर प्रभो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है आप योगेश्वर हैं सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपने हृदय में निवास करते हैं आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। तमात्मा सर्वभूता एको ज्योतिरिवेद गोढ़ो गुहा से हाक्षी महापुरेश्वर जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं क्योंकि ये आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है आत्मनात्मा श्र पूर्व माया संसुणान तयदम सत्य संकल्प सृजस्वी स्वर प्रभु आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की है और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते रहते हैं यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्संकल्प हैं। अवतीर्ण अवतेनो विनाशाय सेतुनाम च वही आप दैत्य प्रमथ और राक्षसों का जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है विनाश करने के लिए तथा तो धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यद में अवतीर्ण हुए हैं दिष्या ते निहतो दैत लील भयाकृति यश हे शीत संजंत दिवम यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केश दैत्य को मार डाला इसकी हिंसनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे चारूरम मुस्टिकम च मल्लास हस्तिन कंसम च निहतम द्रक्षे परसोहनि विभू प्रभु अब परसों मैं आपके हाथों चारूर मुष्टिक दूसरे पहलवान कोलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा नरक पारिजातापहरण मिंद्र च पर जय उसके बाद संखासुर काल यवन मूर और नरकासुर का वध देखूंगा आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चीच पर करने पर उसको उसका सजा चखाएंगे उद्वाहम वीर मोक्षण पापा द्वारिकायाम जगतपते आप अपनी कृपा वीरता सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए निर्ग को पाप से छुड़ाएंगे च मृतपुत्र च ब्राह्मणस्य ब्राह्मण आप जाम्बती के साथ समक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे वधं पौंड्रक पश्चात काशीपुर दंतभक्त च हो इसके पश्चात आप पौंडरक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे काशीपुरी को जला देंगे युधिष्ठिर के राजसुई यज्ञ में चेदिराज शिषपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंत को नष्ट करेंगे फिर प्रभु द्वारका निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रा, प्रकट करेंगे जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे मैं वह सब देखूंगा अतते काल रूप नाम निधरम इसके बाद पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौड़ी सेना का संघार करेंगे यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा विशुद्ध विज्ञान गणम समाप्त सर्वांित्य निवृत्त महम भगवंत मे मही प्रभो आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं आप नृत्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं आपका संकल्प अमोघ है आपकी चिंता शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण है कभी हुआ ही नहीं ऐसे आप अखंड एकरस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिश ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ताम ईश्वरम साम विनिर्मित शेष विशेष कल्पनम क्रीड़ाध्या मनुष्य विग्रह न तो यदेश सबके अंतर्यामी और नियंता है अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र है जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभोदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा विग्रह प्रकट किया है और आप यदु तथा वंशियों के शिरोमणि बने हैं प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ श्री शो कुच एवं यदुपतिम कृष्णम भागवत प्रवरो मुनि प्रणिपत्या श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर श्री नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया भगवान के दर्शनों के आहलाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए भगवान अपि गोविंदो हवा के सिमा हे पशु न पालयन पालय इधर भगवान को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त बाल बालों के साथ पूर्व पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे एक पसंद चक्रो नीला जनक्रीड़ा चोर पाला पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे तत्रा तत्र चितोरा कथाईता कु राजन उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे मैं पुत्रो महाबा जो मोह गोपाल वेशता नपो वाह प्राय चोरा बहू उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा जाता गिर दरिया नीतम नीतम महासुर तो महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल चार पांच बालक ही बच रहे तस् तत्कर्म विद्या कृष्ण शरद सताम जग्राह यशाम गोपालय जग्राहवान उसकी यह कर्तु जान गए जिस समय बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िये को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया स निजम रूपमा स्था गिरिंद सदृशिमोक्त महात्मा न बड़ा बली था उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने सिकंजे में फंसा लिया कि वह अपने को छुड़ा ना सका तम निगृह जातु तो पाते पशुमारम् पशता तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोट कर मार डाला देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी जहलीला देख रहे थे गुह्य पिधारम निर्भिध्य गोपान्य यमाना अब भगवान श्री ने गुफा के के द्वार पर लगे हुए चट्टानों पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारभशक पूर्वाधे व्योस्सुरधूना सप्त